क्या भूलू क्या याद करूँ भाग दो हिंदुओं की काव्य प्रियता ने अथवा प्रतीकों द्वारा तथ्यों को व्यक्त करने की उनकी प्रवृत्ति ने जहाँ इतिहासों पर दंत कथाओं का मुल्लमा चढ़ाया वहाँ दंत कथाओं को इतिहास समझने की भूल को भी प्रश्रय दिया किन ऐतिहासिक तथ्यों को सामने रखकर और किन उद्देश्यों से हिंदू मनीषा ने चित्रगुप्त की यह कथा गढ़ी होगी इसे बता सकना कठिन है मेरी एक कल्पना है किसी भी व्यापक विकसित और संगठित व्यवस्था में बहुत से तथ्यों का हिसाब किताब रखने की आवश्यकता रहती है किसी समय कार्य कायस्थ लोग करते होंगे उनकी अपनी लिपि भी होगी शायद एक लिपि कैथी नाम से प्रसिद्ध भी है संभवतः उनका वही स्थान होगा जो आज की राज व्यवस्था में क्लार्क का है जिसे अभिनव शब्दावली में लिपिक कहा गया है इस प्रत्याशा से कि वह तथ्यों के अंकन में पूरी ईमानदारी बरते किसी प्रकार की गड़बड़ी ना करें उसका संबंध धर्म राज से जोड़ा गया होगा जो प्रत्येक मनुष्य के पाप पुण्य का ठीक ठीक लेखा जोखा रखते हैं सब वर्णों के प्रति निष्पक्ष और सबके प्रति निरपेक्ष एक मात्र व्यवस्था के प्रति निष्ठावान रखने के लिए उसे किसी वर्ण में स्थान न दिया गया होगा वह ब्राह्मण नहीं है वह क्षत्रिय नहीं है वह वै वैश्य नहीं है वह शूद्र भी नहीं है गो ब्राह्मण उसे शूद्रवत मानते रहे हैं वह ब्राह्मण के समान ब्रह्मा के मुख से नहीं निकला ना क्षत्रिय के समान बाहू से ना वैश्य के समान उदर से और ना शूत्र के समान चरण से वह कायस्था पूरी काया में था और पूरी काया से काया के रूप में निकलने का तो एक ही स्वाभाविक सप्राण स्थान था हिंदू मनीषा प्राय अपने खुले स्वभाव के लिए विख्यात उसे कहने में क्यों संकोच कर गई मैं नहीं समझ पाता किसी भी शासन के दो प्रमुख अंग होते हैं सुरक्षा और विधि व्यवस्था यदि कायस्थों ने हिंदू शासन की विधि व्यवस्था संभाली होती सुरक्षा क्षत्रिय संभालते होंगे तो उन्होंने मुस्लिम शासन में भी यह कार्य किया होगा क्योंकि बदले हुए शासन में भी विधि व्यवस्था तो रखनी ही पड़ती है उसका रूप थोड़ा बहुत भले ही परिवर्तित हो जाए और इसके लिए कार्य से पूर्व परिचित और पूर्व अभ्यस्त हाथों की जरूरत होती है शासन के निकट रहने के कारण और निकट रहने के लिए भी कायस्थों ने अपने को बहुत बदला होगा शिक्षा दीक्षा में रस्म रिवाज में और रहन सहन के तौर तरीकों में मैंने अपने लड़कपन में कई अवसरों पर लोगों को ऐसा कहते सुना था कि कायस्थ आधा मुसलमान होता है हिंदुओं में मुसलमान शब्द सर्वविदित ऐतिहासिक कारणों से आदर अथवा प्रशंसा का वाचक नहीं बन सका ब्राह्मणों ने मुसलमानों को म्लिच कहना शुरू कर दिया था कायस्थों का शूद्र समझते ही थे शूद्र को म्लिच से सहयोग करते देख कर, उन्होंने उसे अर्थ मिलीज की संज्ञा दी हो तो कुछ अजब नहीं अंग्रेजी शासन में अंग्रेजी शिक्षा के मुक्त प्रचार से और विधि व्यवस्था का भार उन्हीं पर सीमित रखकर विविध वर्गों में विभक्त हो जाने से वे अर्धक्रिष्टान बनने से बच गए बहरहाल कायस अपनी शूद्रवत स्थिति को बहुत समय तक स्वीकार करते रहे भारतीय पुनर्जागरण के साथ विशेषकर पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव में विद्या बुद्धि के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का सबूत देने पर उन्हें अपनी शूद्रवत वाली स्थिति खलने लगी उन्होंने अपनी व्यक्पत्ति इतिहास आदि की खोज की कई पुस्तकें लिखी गईं। किसी में उन्हें ब्राह्मण और किसी में उन्हें क्षत्रिय साबित करने का प्रयत्न किया गया कुछ लोगों ने अपने नाम के आगे सिंह लगाना शुरू कर दिया कुछ लोगों ने वर्मा हिंदी लेखकों में बहुत से वर्मा प्रसिद्ध हुए वृंदावन लाल वर्मा धीरेन्द्र वर्मा भगवती चरण वर्मा राम कुमार वर्मा महादेवी वर्मा इनके पिताओं के नाम के साथ शायद ही वर्मा जुड़ता रहा हो अपने विद्यार्थी जीवन में मैंने भी कुछ समय तक अपने नाम के साथ वर्मा जोड़ा था पर सौभाग्य से जाति उपजाति की व्यर्थता और उस नाम के साथ जोड़ने की निरर्थकता उस पर जल्दी ही स्पष्ट हो गई बेगरी बेगरी के नाम धराया एक माटी के भांडे हाँ मा जो कभी क्षत्रियों के नाम के आगे लगता था जैसे ब्राह्मणों के नाम के आगे शर्मा आत्महीनता की भावना से अपने को मुक्त समझ लेने का भी कुछ अर्थ होता ही है। शूद्रवत वाली स्थिति से ऐतिहासिक आक्रोश स्वामी विवेकानंद ने प्रकट किया वे तो सन्यासी हो गए थे उन्हें जाति पांति या जातिगत अभिमान के प्रति उदासीन रहना था पर ना रह सके वे बंगाली कायस्थ थे और जब अमेरिका में वेदांत के प्रचारक के रूप में उनकी ख्याति की प्रतिध्वनि बंगाल की खाड़ी से टकराने लगी तब ईर्षावश बंगाली ब्राह्मणों ने बंगाल के पत्रों में लिखा कि अमेरिका जिसको सम्मान दे रहा है भारत में उसे तो शूद्र समझा जाता है और उसे धर्म प्रचार करने और धर्म के विषय में बोलने का कोई अधिकार नहीं है अमरीका से लौट कर, मद्रास में भाषण देते हुए स्वामी जी ने कहा था मैंने समाज सुधारकों के मुखपत्र में पढ़ा था कि मैं शूद्र हूं और मुझसे पूछा गया था कि शूद्र को सन्यासी होने का क्या अधिकार है तो उस पर मेरा उत्तर यह है कि मैं उन महापुरुषों का वंशधर हूं जिनके चरण कमलों पर प्रत्येक ब्राह्मण जमाए धर्म राजाए चित्रगुप्ताय वय नम उच्चारण करते हुए पुष्पांजलि प्रदान करता है और जिनके वंशज विशुद्ध क्षत्रिय हैं यदि अपने पुराणों पर विश्वास हो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 मेरी ही जाति ने वर्तमान समय के सबसे बड़े वैज्ञानिकों से भारतवर्ष को विभूषित किया है पुराणों से क्या प्रमाणित होता है और इतिहास क्या सिद्ध करती हैं इससे अधिक महत्वपूर्ण और शायद मनोरंजक भी होगा यह देखना कि लोकमत कायस्थों के विषय में क्या रहा है विद्या ज्ञान चिंतन और बुद्धि कुशाग्रता में ब्राह्मणों ने कायस्थों में अपना प्रतिद्वंद्वी पाया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है इससे निश्चय ही पारस्परिक स्पर्धा प्रतियोगिता और ईर्ष्या की भावना ने जन्म लिया होगा ब्राह्मणों के बनाए हुए ऐसे बहुत से संस्कृत श्लोक प्रचलित हैं जिनमें कायस्थों की निंदा की गई है या उन्हें गिराने का प्रयत्न किया गया है ऐसा ही एक श्लोक मैंने अपने लड़कपन में सुना था और वह मुझे याद भी है कायस्थेनुदेन मातुर्मासम ना भक्षतम ना तत्र करुणा हेतु हेतुस्त कहने का तात्पर्य यह है कि कायस्थ इतना क्रूर होता है कि आश्चर्य है कि जब वह पेट में था तब उसने अपनी माता का मांस क्यों नहीं खा लिया ऐसा उसने किसी करुणा के कारण नहीं किया बल्कि उस समय उसके दांत ही नहीं थे प्रसंगवश यह बता दूं कि इस भीषण और विचित्र सूच का उपयोग मैंने गांधी जी की शहादत पर लिखी एक कविता में किया नाथुर ने महात्मा गांधी का वध कर दिया यह जितना ही मरमान तक उतना ही सच्चा शांतम पापम जो मेरा दांत का था बच्चा करुणा ममता सी मूर्तिमान मां को कच्चा देखते देखते सब दुनिया के गया चबा। एक श्लोक मैंने और सुना था जिसमें कायस्त शब्द के प्रत्येक अक्षर से उसके एक अवगुण का संकेत किया जाता था इस समय वह मुझे याद नहीं है उनकी क्रूरता पर एक उक्ति मैंने कभी अवधि भाषा में भी सुनी थी हौले हौले दौड़ के काटे का जाने पर पीरा पर लोहू के चाकन हारे कायब आओ खटकी यह बात तो स्वामी विवेकानंद ने भी मानी है कि शासन तंत्र का अंग होने के कारण साधारण जनता के प्रति उनका व्यवहार निर्ममता पूर्ण अथवा कुक्रूर कू रहा होगा उनके काम में घुस लेने के अवसर भी पर्याप्त होंगे और जनता उनकी इस दुर्बलता से भी अपरिचित नहीं होगी गाँव में है कहावत अभी प्रचलित है और कहावतें समय सिद्ध सामूहिक अनुभवों पर ही आधारित होती है कहे सुने से ठाकुर माने बामन माने खाए दिए लिए से काय माने सूद माने लेने देने का मौका कायस्थ नहीं निकाल लेता इस पर एक किस्सा भी कहा जाता है कि उसकी इस आदत से आजिश आकर किसी हाकिम ने उसे एक बार लहर गिनने के काम पर लगा दिया पर वहां भी उसने अपनी टेंट गर्म करने का सामान कर लिया वह माल भरी नौकाओं को तट पर लग नहीं ना देता कहता ठहरो सरकारी लहरों का हिसाब गड़बड़ हो रहा है और साहूकार से जब कुछ बुझवा लेता तो नौका भी तट पर लग जाती और लहरों का हिसाब भी ठीक बैठ जाता अलग अलग अवगुणों को कहां तक गिनाया जाए इसलिए उस पर संक्षेप में कलंकी की छाप लगा दी गई थी मैंने इस पर कभी एक पूरा कवित्त सुना था ना जाने किसने किस मौके पर सुना दिया था मतलब का समझकर स्पृति ने केवल अंतिम चरण संजो लिया होगा बाकी बोल गया हूं सुनिए जौ पे सिंह वाहिनी निबाही न होती कहूं कायत कलंकी का के द्वारे गति पावते लगता है कायस्थ लोग कभी शाख्त होंगे दुर्गा के भक्त हो सकता है मांस मंदिरा के प्रेमी होने के कारण उन्होंने शाख्त संप्रदाय को अपने अनुकूल पाया हो और इसे चुपचाप अपना लिया हो बहुत से कायस्थ घरों में मांस मंदिरा को देवी जी के प्रसाद की ही संज्ञा दी जाती है मेरे एक तमिल भाषी मित्र ने बताया था कि उनके यहाँ चावल को प्रसाद कहते हैं और जल को तीर्थ भारतीय संस्कृति इस लंबे चौड़े देश में फैले विभिन्न रूपों को जोड़ने के लिए कैसी सूक्ष्म गांठे लगा देती है पहले भोग लगा लो तेरा फिर प्रसाद जग पाएगा कविता में कहाँ कहाँ के संस्कार आके बोलते हैं